श्रीमद्भगवद गीता भारतीय आध्यात्मिक वांग्मय का सर्वोपरि सर्वमान ग्रंथ है इसे ब्रह्म विद्या उपनिषद कहा गया है यह योगशास्त्र तथा नृत्य शास्त्र भी है भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में युक्तियुक्त ढंग से आध्यात्मिक जीवन यापन की कला का प्रतिपादन किया है एक और तो उन्होंने आदेश दिया सर्वधर्मान परि त्यज्य मामेकम शरण व्रज और दूसरी ओर भगवान ने अर्जुन को पूर्ण स्वाधीनता देते हुए कहा विमृश्ययी तदशेषेण यथेक्षति तथा कुरु। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता आध्यात्मिक सिद्धांतों तथा तो आध्यात्मिक जीवन जीने की कला का एक सर्वांगीण पूर्ण ग्रंथ है सर्वांग पूर्ण ग्रंथ है आचार्य शंकर रामानुज संत ज्ञानेश्वर मधुसूदन सरस्वती आदि प्राचीन आचार्यों ने गीता पर भाष्य टीकाएँ आदि लिखी है आधुनिक काल में तिलक श्री अरविंद महात्मा गांधी डॉक्टर राधाकृष्णन आदि मनीषियों ने भी अपने अपने भाष्य लिखे तथा अपनी मान्यताएं स्थापित की स्वामी विवेकानंद ने भगवत गीता पर कोई भाष्य नहीं लिखा परंतु इस महान ग्रंथ पर उनकी लिपिबद्ध प्रबुद्ध वक्तृताएँ एवं वार्तालाप सारे संसार में पाठकों के लिए प्रेरणा के उत्स रहे हैं ब्रह्मलिंद स्वामी आत्मानंद ने विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में गीतोक्त तत्वों का विवेचन किया है वे रामकृष्ण मठ व मिशन के एक वरिष्ठ सन्यासी थे और वे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के संस्थापक सचिव थे अपने विद्यार्थी जीवन में स्वामी आत्मानंद एक प्रथम श्रेणी के मेधावी छात्र थे वे विज्ञान के विद्यार्थी थे तथा उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में गणित विषय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर एमएससी एस पास किया था उसके पश्चात वे रामकृष्ण संघ में सम्मिलित होकर सन्यासी हो गए दैव दुर्पिपाक से सन उन्नीस में एक जीव दुर्घटना में वे ब्रह्मलीन हो गए रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के रविवार श्री सत्संग में आत्मानंद जी ने गीता पर 213 प्रवचन दिए थे ये प्रवचन टेपबद्ध कर लिए गए थे बाद में टेप से वे प्रवचन लिख लिए गए और पिछले 37 वर्षों से रायपुर आश्रम के विवेक ज्योति पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित होते रहे जो कि बड़े लोकप्रिय हुए इन प्रवचनों में मेधावी प्रवचनकार ने आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में प्राच्य पाश्चात्य दार्शनिक विचारों की भी मीमांसा के साथ गीता के व्यावहारिक जीवन दर्शन को हमारे सामने रखा है इन प्रवचनों में विज्ञान नैतिकता तथा तो अध्यात्म का सुंदर समन्वय किया गया है आधुनिक विवेचनाओं में यह इस ग्रंथ की अपनी विशेषता है जिसने इसे आधुनिक विद्वानों के बीच लोकप्रिय बनाया है